माँ की बातें श्रीमती छिरोज बाला राय खाली हाथ देव दर्शन नहीं करना चाहिए यह माँ की वाणी है इसलिए मैं रोज़ ही कुछ लेकर माँ के पास जाती थी एक दिन माँ ने कहा तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं तुम रोज़ ही यह सब क्यों लाती हो बेटी एक हर्रा हाथ में लेती आना इससे ही होगा मैं तुम लोगों के मुँह से खाती जो हूँ बेटी तुम लोगों के खाने से ही मेरा खाना होता है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 स्पर्श किया है अतः और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं मैं ही माँ के पास पहले गई थी अब माँ की कृपा से इस परिवार के लगभग सभी लोगों ने श्री श्री ठाकुर के चरण कमलों में शरण ली है एक दिन शाम को मैं माँ के यहाँ थी उसी समय एक विधवा माँ का दर्शन करने आई गले में तुलसी माला शरीर में नामावली की चादर उसके आने के पहले ही माँ गंभीर हो गई थी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 माँ ने उत्तर दिया हाँ बेटी इन्होंने फिर पूछा आपके कितने लड़के लड़कियां हैं माँ ने कहा सारे ब्रह्मांड में सभी मेरी संतानें हैं महिला ने कहा आपके स्वयं की कितनी संतानें हैं माँ ने उत्तर दिया वे त्यागी थे यह बात न समझ पाकर महिला ने मां को बहुत परेशान कर डाला मैं स्वयं भी और धीरज न रख सकी मैंने माँ मुझसे कहा तुम उसे समझाओ अब मेरे बस की बात नहीं तब मैंने उनसे कहना शुरू किया लगता है तुम तो माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती तब क्या सोचकर माँ को देखने आई हो जो माँ का दर्शन करने आते हैं वे केवल दर्शन और प्रणाम ही नहीं करते माँ के संबंध में जानने को बहुत कुछ है कितनी किताबों में माँ की बातें लिखी है कितने भक्त हैं जिनसे यह सब जाना जा सकता है माँ के संबंध में यदि तुम बिंदु मातृ भी जानती तो माँ से इतना प्रश्न करने का तुम्हारा साहस न होता जो कहना है मुझसे कहो मैं माँ से बातें मत करो फिर भी महिला ने कहा मेरी लड़की यहाँ आती है उस दिन बहुत बड़ी मूली लेकर वह आई थी माँ ने उत्तर दिया कितने लोग कितना कुछ देते हैं मैं क्या उन सब की खोज खबर रखती हूँ तुम्हारी लड़की को मैं नहीं जानती इसके बाद वह विधवा चली गई माँ ने मुझसे कहा बहू थोड़ा पानी लाकर मेरा पैर धो दो और थोड़ी हवा करो मैंने ऐसा ही किया